छटयोत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ हे इंद्र बहुत तीव्रता से मद उत्पन्न करने वाला अन्नयुक्त इस सोम रस का सेवन कर इसलिए वेगशाली रथ से जोड़े हुए अश्वों को यहां खोल दो हमसे अन्य यजमान तुझे प्रसन्न नहीं कर सके हम ही तुझे संतुष्ट करेंगे तेरे लिए ही यह सोम रस निचोड़ा गया है बहाशार्थ हे इंद्र तेरे लिए ही यह सो मरस निचोड़ा हुआ है इतह पर भी तेरे लिए ही निचोड़ा जाएगा सदैव सुख दायक पवित्र इस्तुत रूप इस्तोत्र वाणियां तुझे ही बुला रही हैं इस प्रकार तातह सवन का स्वीकार करके तथा सर्वज्ञ तु इस हमारे यज्ञ में सोमपान कर भाषार्थ जो संपूर्ण हृदय से कामना युक्त चित्त से इस इंद्रदेव की कामना करने वाला यजमान इसके लिए ही सोम रस अभिशुक्त करता है इंद्र उसकी गाय नष्ट नहीं करता उसे शोभन तथा प्रशस्त धन प्रदान करता है भाषार्थ जो धनवान की भांति इसके लिए ही सोम रस प्रदान करता है वह इंद्र उसको दृष्टिगोचर होता है धनमान इंद्र उसे भुजा पकड़कर भय से मुक्त कर संरक्षित करता है तथा बिना याचना किए ही सब विद्वानों के द्वेषी शत्रुओं का नाश करता है भाषार्थ घोड़ा गायों एवं अन्न ऐश्वर्य की कामना करने वाले हम तुझे प्राप्त करने के लिए बुलाते हैं तेरे आगमन की याचना करते हैं हे इंद्र तेरी उत्तम स्तुति में कृपा करने वाले हम सुखकर तुझे पुकारते हैं 66 युत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ हे रोगी यज्ञ के हविर द्रव्य से तुझे जिस रोग का पता नहीं चलता तथा राज यक्षमा से भी सुखदायक जीवन के लिए छुड़ाता हूं और यदि इस समय इस रोगी को कोई पाप ग्रह ने जकड़ दिया है उस रोग से भी किस रोगी को इंद्र एवं अग्नि छुड़ाएं भाषार्थ यदि रोगी की क्षीण आयु हो गई हो यदि वह इस लोक से चला गया है और यदि यह मृत्यु के समीप गया हुआ है तो भी उसको मैं मृत्यु देवता निरृति के पास से लौटा ला सकता हूं तथा उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूंगा भाषार्थ सहस्त्र नेत्र से युक्त 100 वर्ष तक जीवन वाला तथा 100 वर्ष तक दीर्घ जीव से युक्त हविर युक्त औषधि आदि साधन से इस रोगी को रोग से मुक्त करूंगा जिससे इसको 100 वर्ष तक इंद्र सभी दुखों के पार पहुंचाए भाषार्थ हे रोग मुक्त मानव तू प्रतिदिन बढ़ता हुआ 100 वर्ष तक 100 शरद ऋतु तक जीवित रह 100 हेमंत तथा 100 वसंत ऋतुओं तक जीव इंद्र अग्नि प्रेरक देव सविता एवं सभी देवों के पालनकर्ता बृहस्पति देव ये सब 100 वर्ष की आयु को देने के साधन हवि से इसकी जीवन शक्ति पुनः प्रदान करें भाषार्थ हे रोगी तुझे मैंने मृत्यु के पास से लौटा लाया है तुझे मैंने पाया है हे नवीन जीवन धारण करने वाले तू हमारे पास पुनः आ जा सर्वांग परिपूर्ण तेरे संपूर्ण जगत को देखने वाले आंख और संपूर्ण आयुष्य को मैंने प्राप्त किया है विषष्टय उतर शततम सुक्तम भाषार्थ वेद मंत्रों के साथ एकमत संतुष्ट होकर राक्षसों का हंता अग्नि यहां से इस शरीर से सभी बाधाएं दूर करे जो रोग दुर्नाम अर्श रूप से तेरे गर्भ वायोनि स्थान में गुप्त रूप से रहता है भाषार्थ जो दुर्नाम नामक रोग तेरे गर्भ इवन योनि में गुप्त रूप से वास करता है उस मांस भक्षण करने वाले राक्षस रोग को वेद मंत्र की मदद से बल से यह अग्नि निहशेष करे भाशार्थ हे स्त्री जो राक्षस रोग तेरे गर्भाशय में जाते हुए वीर्य को गर्भशाय में स्थित होते हुए गर्भ को नष्ट करता है जो 3 महीने के अनंतर चलन वलन करने वाले गर्भ को नष्ट करता है आत्मा जो राक्षस रूप रोग तेरे 10 महीने के अनंतर उत्पन्न हुए बालक को नष्ट करने की कामना करता है उसको हम यहां से नष्ट कर देते हैं भाषार्थ हे स्त्री जो गर्भ नाश के लिए तेरे दोनों जांघों के मध्य रहता है और जो स्त्री पुरुष के मध्य में सोता है तथा जो योनि में पतित पुरुष के वीर्य को गर्भाशय में प्रविष्ट होकर चाट जाता है उसे हम यहां से दूर कर देते हैं भाषार्थ हे स्त्री जो तेरे पास तेरे भाई रूप से पति रूप से अथवा जार उपपति होकर आता है तथा जो तेरी संतति को नष्ट करने की कामना करता है उसे हम यहां से दूर करते हैं भासार्थ हे स्त्री जो तुझे स्वप्ना अवस्था एवं नद्रा रूप अंधकार में मोह मुक्त करके तेरे पास गर्भनाशक के लिए आता है जो तेरी संतति नष्ट करने की कामना करता है उसे हम यहां से दूर करते हैं त्रषष्ट यतर शततम सुक्तम भासार्थ हे रोगी मैं तेरी आंखों में से नासिकाओं कानों से तथा थोड़ी से भी और सिर में हुए रोग को मस्तिष्क भेजा से तथा जीव से रोग को दूर करता हूं भाषार्थ हे रोगी तेरे गर्दन की नड़ियों से ऊपर की स्नाइयों से हड्डियों से संधि भागों से कंधों से तथा भुजाओं से तथा अंतर भाग में से मैं रोग को दूर करता हूं भाषार्थ हे रोगी तेरे आंतों से गुदा की नड़ियों से स्थूल आंत से हृदय से तेरे मूत्र आशय से यकृत एवं अन्य भोजन पाचक मांस पिंडों से मैं रोग को दूर करता हूं भाषार्थ हे रोगी तेरी जांघाओं से जानुओं से एड़ियों से पंजों से तेरे नितंब भागों से कट प्रदेश से एवन गुदा से मैं रोग को दूर करता हूँ। जल पैदा करने वाले मुत्रोध पादक एवन वीर्य सेचक इंद्रीय से तेरे लोमों से नकों से तथा तेरे संपूर शरीर से इस प्रकार उस रोग को मैं दूर करता हूँ। भाशार्थ प्रत्येक अंग से प्रत्येक लोम से तथा शरीर के प्रत्येक संधि स्थान से उत्पन्न हुए तेरे सब शरीर से उस इस रोग को मैं दूर करता हूं चतुः शष्ट यतर शततम सुक्तम भाशार्थ हे स्वप्न अवस्था में विकल्प करने वाले मन के स्वामी तू दूर हो तू दूर चला जा दूर देश में यथेष्ट विचरण कर पाप देवता नृत्य जो दूर रहती है उसे कहो कि जीवित व्यक्ति के मेरा मन बहुत प्रकार से सब जगह घूमता है भोगाद के विषय में रमता है इसलिए मुझे कष्ट नहीं देना भाषार्थ सभी लोग श्रेष्ठ फल की कामना करते हैं और वे श्रेष्ठ शुभ फल प्राप्त करते हैं व्यवस्थित के पुत्र यम की शुभ वृष्टि की मैं प्रार्थना करता हूं वह हमें दुख ना दे विविध विषयों में मेरा मन रममाण हो भाषार्थ जिस दुष्कृत की आशंका से हम जागते रहते हैं जिसको सोते हुए प्राप्त करते हैं तथा निहशंक होकर शुभ की कामना करते हुए हम सोते हैं उन सब अप्रिय दुष्कार्यों को अग्निदेव हमसे दूर रखें भाषार्थ हे इंद्र हे बृहस्पति जो तुम्हारे विषय में दुः स्वप्न के कारण पाप किया होगा तो हमें क्षमा करो अंगिरस प्रकृष्ट विद्वान वरुण भी द्वेषी शत्रुओं के पाप से हमारी रक्षा करें भाषार्थ आज हम विजयी हुए हैं तथा प्राप्तव्य को पा लिया है हम निरपराध निष्पाप हो गए हैं जाग्रत एवं स्वप्ना अवस्था में जो संकल्पजन्य पाप हुआ है वह जिसका हम द्वेष करते हैं उसको वह प्राप्त हो जाए जो हमारा द्वेष करता है उसके पास जाए पंचशष्टय उत्तर शततम सूक्तम भाषार्थ हे देवों निर्ृति पाप देवता का दूत यह कबूत प्रेरित होकर जिस क्लेश देने की कामना से हमारे घर में आया है उसकी विघ्न निवारण करने के लिए हम तुम्हारी हवि से पूजा करते हैं उसी प्रकार उस पाप की हम हविरदान से छुटकारा करते हैं हमारे पुत्र पौत्र को सुख प्राप्त हो तथा गौ अश्व आदि को भी शांति प्राप्त हो भाषार्थ हे देवों हमारे घर में भेजा हुआ कपोत नामक पक्षी हमारे लिए सुखकर एवं निष्पाप हो यह ज्ञानवान अग्नि हमारा हवि भक्षण ग्रहण करे तुम्हारी कृपा से यह पक्षों वाला हनन वाला पक्षी हमें दूर से ही त्याग कर दे भाषार्थ पक्षधारी हनन हेतु शस्त्रवाला कपोत हमें नष्ट न करे अग्नि अरण्य में अग्नि के स्वास्थान में स्थान प्राप्त करता है हमारी गायें एवं मानवों के लिए भी वह सुखदाता हो हे देवों यहां कपोत हमें न मारे भाषार्थ यह उल्लू जो अशुभ बोलता है वह निष्फल हो कपोत अग्निगृह में बैठता है वह भी निष्फल हो प्रेसित यह जिस स्वामी का दूत होकर आता है उस मृत रूप यम को यह प्रणाम हो भाषार्थ हे देवो श्रेष्ठ मंत्रों से स्तुवित तुम दूर करने योग्य कपोत को हमारे घर से दूर भगा दो हव्यों से प्रसन्न एवं सभी पापों को नष्ट करने वाले हम गाय प्राप्त करें और दूर गामी उड़ने वाला यह हमें अन्न देता हुआ अन्न का परित्याग कर यह दूसरे स्थान पर उड़कर जाए